क्षुस्वोदिंद्रिया सर्वाण मान मा ब्रह्मयाकोलाकरणस्पति ओम उपनिष्णिष्ण शांति शाति सावेद निषाद तृतीय घंट के प्रथम मंत्र के अवतार में ग आरंभ हुआ आपके वास्तव विचार कर रहा है जिसमें एक अनुमान यहाँ देना चाहते हैं अनुमान दे, है, दे रहे थे उस परमात्मा की सिद्धि के लिए तो अनुमान की वजह से हमारे लिए आवश्यकता तो नहीं है स्मृतियों में ईश्वर प्रसिद्ध है और स्मृतियों में भी प्रसिद्ध है और लोक प्रसिद्धि भी है सबके लिए बोलते हैं ईश्वर के बिना कुछ नहीं होता ईश्वर है मान्यता होती कि नहीं तो बोलते सभी है ईश्वर के विषय में मान्यता सभी की है भिन्न भिन्न शब्दों से मानते हैं कोई गौर बोलता है कोई कुछ बोलता है कुछ कुछ किंतु मान्यता सबकी है तो भी प्रसिद्ध है स्मृति से भी ईश्वर प्रसिद्ध है स्मृति से भी प्रसिद्ध है और प्रसिद्धि से भी प्रसिद्ध है लोक प्रसिद्धि भी है फिर भी शास्त्रों के द्वारा जो सिद्ध हुआ है उसमें तर्क के माध्यम से लगा के तो बड़ी पुष्टि हो जाती है जिन्हें तर्क से भी सिद्ध करना चाहते हैं पहले सास से जिसका निश्चय हुआ हो उसमें तर्क लगाने से पुष्टि हो जाती है इसके लिए तो अनुमान परमात्मा के विषय का अनुमान दिया था यदि निधम जगत एक पक्ष बनाया गया था जगत कैसा जगत है देवगंधर्व एक आदि लक्ष्मण जिसमें योनियों का निवास होता है जिस जगत में और रहने का स्थान क्या है दिव्य पृथ्वी आदि पृथ्वी आदि चंद्रधर नक्षत्र विद नाना प्रकार के रहने का स्थान अलग अलग स्थान है और विभिन्न प्राणी उपभोग्बंधित भिन्न भिन्न प्राणियों उपभोग के स्थान भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न साधन से संबंधी है ऐसे जो जगत है अत्यंत कुशनशिल्पी के द्वारा भी निर्माण करना मुश्किल है ऐसा जगत देश देशकाल निमित्त अनुरूपनीय प्रवृत्ति निमित्ती कर्म क्रम जिसमें ऐसा है प्रत्येक वस्तु काल के अपेक्षा लेकर के प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है वृक्षों में फला भी दिखाई पड़ते हमेशा नहीं होते सभी देश में होते सभी काल में होते हैं देश और काल के अपेक्षा लेकर के हर वस्तु हुआ करता है होते हैं तो नियत है प्रवृत्ति और निवृत्ति क्रम है जगत के वस्तुओं का क्रम ऐसा जो जगत है ये तो जगत यहां तक पक्ष हैं ऐसा जगत भोक्तृ कर्म विभागन के प्रयत्न पूर्वों को भंड मते हैं तत्त भोक्ताओं का तत्त कर्म है कुछ कर्म के कारण से जगत की व्यवस्था अलग अलग बनी हुई है ये समझना चाहिए रहने की व्यवस्था अलग भोजन व्यवस्था की व्यवस्था अलग पहनने की व्यवस्था अलग यानी तो पूर्व कृत कर्म जिसको बोलते हैं कुछ कर्म का तीन भाग में बंटवारा होकर के फल के कारंध कर्म जिसको बोलते हैं जो प्रारंभ कर्म कहते हैं वो एक तो रहने का स्थान वही देगा हम सभी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं किंतु रहने के स्थान की व्यवस्था सबके अलग अलग ढंग की है किसी की अच्छी व्यवस्था है किसी की कमजोर व्यवस्था है प्रारंभ करने का काम कर रहा तो रहने के स्थान की व्यवस्था और भोजन आदि की व्यवस्था अलग अलग ढंग के भोजन है सभी के भोजन अलग है और वस्त्र आदि की व्यवस्था जो भी है तीनों में विभक्त होता है तो ये भोक्ता के कर्म का विभाग को जानने वाला तत्त भोक्ता का तत्त कर्म पूर्व कर्म ऐसा कर्म इसने किया है इसके लिए इसको ये योनि में देना है और ऐसा भोजन पानी देना है ऐसे रहने का स्थान देना है ऐसा ऐसे विभाग को जानने वाले के प्रयत्नपूर्वक इंजिगत हो सकता है ये होना चाहिए जगत को कहा क्यों कार्य स्थिति यथोर्थ लक्षण का दिया कार्य है जगत कार्य होता हुआ वैचित्र है जगत में यथोर्थ लक्षण सारा जो हनुमान का पक्ष वही है वो वैचित्र है कार्य स्थिति वैचित्रवाद का था अन्वय दृष्टान से दिखा दिया क्या दिखा था या दिखाया था गृह प्रसार रखा जैसे मकान होता है तो मकान को देखकर करके पता लगता है मकान बनाने वाला जो व्यक्ति होगा कारीगर जो होगा उसको पता लगता है यह अमुक स्वामी का मकान है इसका मालिक अमुख है पर इस प्रकार से मकान बनाया गया है ये क्या जानता है उसके प्रयत्न से बनता है और उसी प्रकार प्रास महल बनाने वाले जो होते हैं राजमहल आज बनाने वाले उनको भी पता होता है इस तरह से बनता है एक गाड़ी बनाने वाला रथ बनाने वाले को मालूम होता है रथ के मालिक होगा और इस तरह से रथ बनाया जा रहा है भोक्ता का कर्म का विभाग जानता है किस प्रकार से बना रहा है इत्यादि कहा था विपक्ष ने कहा था विपक्ष आत्माधिपत होता था विग्रेड दृष्ट योक्तृ कर्म विभाग के प्रयत्न पूर्वकता नास्ती जहां जहां भोक्ता के कर्म के विभाग प्रयत्न पूर्वक नहीं होता वहां वहां कार्य पर स्थिति वैचित्र भी नहीं जाएगा जैसे आत्मा तो आत्मा किसी भोक्ता के कर्म के विभाग को जानने वाले के द्वारा किया गया नहीं है क्यों नित्य बना है, उत्पन्न नहीं होता कार्य नहीं है, कार्यत्व तो भी नहीं विचित्र भी नहीं है, इत्यादि तो कहा तो यो कर्म विभाग का प्रयत्न प्रभुत्व अभाव है तथा तत्र कार्य सति वैचित्र्य अभाव यथा आत्मादी कहा था तो टीका ने भी अन्वय दृष्टांत के तो अनुरूप बता दिया था अब वैद्र दृष्टांत बताना है टीका ने यही है विपक्ष टीका विपक्षे बिटरे के आत्माधिपत एक उदाहरण विपक्ष आत्माधिपत बोला था की flour, ये की उदाहरण है जहां साध्य नहीं है वहां हेतु भी नहीं है ये दिखा रहे थे विपक्ष बिटरे के आत्माधिपत एक उदाहरण ये उदाहरण दिया गया अच्छा यदि विभागज्ञ प्रयत्नपूर्वक न होगी ये विद्रीय व्यक्ति के स्वरूप बताने जो विभागज्ञ प्रयत्नपूर्वकत्व तो जो नहीं होता हो वहां तब विशिष्ट तब तक तो वस्तु विशिष्ट कार्य में भी न होगी विशिष्ट कार्य क्या कार्य तो विशिष्ट वैचित्र को हेतु बनाया हुआ है विशिष्ट कार्यत्व भी नहीं होगा उसमें यथा आत्मा जैसे आत्मा है आत्मा किसी के मुक्ता के कर्म के विभाग को जानने वाले के प्रयत्न पूर्वक नहीं, नहीं है और प्रयत्न प्रयत्नपूर्वक नहीं है और वहां विशिष्ट कार्य तो भी नहीं आत्मा है तथा तो आत्मा इत्यादि कहा अच्छा तथा तो आत्मा और आकाशवादी का आत्मा है आकाशवादी हैं ये नित्य माना है आकाशवादी ने हमारे यहां आकाश कार्य को दिन है तो फिर या भाष्यकार भी बोले टीकाकार बोले आत्मादी ने कहा तो आकाश ले लिया तो आकाश को कैसे लिया होगा टीकाकार ने तो टिप्पणीकार बोलते हैं छ नंबर टिप्पणी है न छ नंबर छह परमता अभिप्राय आकाश आदि तरह लिया जैसे नैयायिका आदि नित्य मानते हैं उनके मत के अभिप्राय है हमारे मत में तो आकाशकारी को ठीक है तो अन्वय दृष्टात में आ जाएगा किसने आ जाएगा अन्वय में आ जाएगा हमारे पक्ष में ये पर मत के अभिप्राय पर सिद्धांत के अभिप्राय से बोला गया नई आयिक आदि आकाश को नित्य मानते हैं दृष्टान्त दिया जाता है हम मानेंगे दूसरे मानना पड़े उसको दृष्टांत दिया जा सकता है हमें मानने कोई आवश्यकता नहीं है तो सामने वाला मान जाता हो वो दृष्टान्त हो जाता है तो परम आत्मा ने नई आयिक होगा सिद्धांत के आधार पर कह दिया ये कहा अन्वय के प्रयोग है अन्वय व्यतिक प्रयोग है तो सामान्य तो दृष्टांत अनुमान शब्द से कहा था पूर्व में अब हेतु हो सात्य न हो ऐसा कोई बोले तो क्या युक्ति देंगे अनुकूल तर्क शून्य साध्य मिला हेतु संभवती ऐसा तर्क देना पड़ेगा आपको किंतु तो सामने वाला बोलेगा हेतु साध्य मस्तु वैचित्र कार्यत्वित्र तो मस्तु किंतु तो कर भक्ति कर्म विभाग के पूर्वकत्व तो ऐसा बोले तो क्या उत्तर होगा यही आशंका है यह शंका तो है विचित्र कार्य तो विचित्र कार्य हो ये मीमांसकों के ये मीमांसा कहेंगे जगत में कार्यत्व तो है नहीं किंतु ईश्वर ने बनाया नहीं है जगत वो तो कर्म बनाता है कर्म का परिणाम है जगत वो ईश्वर को नहीं मानते हैं अपनी किसान है। ये विचित्र कार्य तो मस्तु विभाग के प्रयत्नपूर्वक न भविष्य हेतुरस्तु सात मत ये आता है विचित्र कार्य तो है, है जगत में जो पक्ष में डाला था हेतु में भी डाला था वो तो है किंतु विभाग के प्रयत्नपूर्वक हो विभाग के नहीं होता कर्म जो विभाग को नहीं जानता तो विभाग के पूर्वक न हो नहीं होगा किम बाधक ऐसे में क्या बाबत है जगत वैचित्र से कर्म वैचित्र आज नीवांसकों का है जगत वैचित्र जो आया किसके कारण से भिन्न भिन्न कर्म है कर्मों के कारण हुआ है न कि ईश्वर के कारण है कर्म वैचित्र भिन्न भिन्न जीवों ने भिन्न भिन्न कर्म कर रखा है उसके आधार पर जगत का मैंने भोग्य स्थान और निवास स्थान और भोजन के आहार आदि व्यवस्था वस्त्र आदि की व्यवस्था अलग अलग है कर्म के कारण है न कि ईश्वर के कारण ये संकाल में साध्य नहीं है अनुमान में साध्य नहीं है, नहीं है। भावत साध्याभावत हेतु है भावत निश्चय भी नहीं है संकित विपक्ष करके यहां देंगे पक्ष में जब साध्य का संदेह हो जाए तो विपक्ष बन जाता है साध्या भावत हो गया भावत होने से विपक्ष कह जाए निश्चित विपक्ष नहीं है संकित विपक्ष है शंका है अतः पक्ष एवं साध्याभाव सं पक्ष में ही साध्या भाव की शंका है इस जगत में जगत पक्ष बना हुआ इसलिए विभाग प्रयत्न पूर्वकों के अभाव की शंका है नमोश अक्टूबर से क्योंकि उनके अंदर कर्म से होना है जगत इस तरह तो होता नहीं है शंकया संकेत विपक्ष वर्तमान हेतु तो। विपक्ष निश्चय में वो संगत विपक्ष है संदिग्ध विपक्ष पक्ष ही होता है क्योंकि पक्ष का क्या लक्षण है पता है संदिग्ध दशाध्यवान पक्ष निश्चित साध्यवान सपक्ष और निश्चित साध्या भागवान विपक्ष फॉर्मूला है तो होता है पक्ष सपक्ष विपक्ष ही होते हैं पक्ष मैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष और निश्चित साध्यवान सपक्ष और निश्चित साध्या भागवान विपक्ष यही होता है तो संकृत विपक्ष वर्तमान हेतु तो संगीत वे विचार है निश्चित वे विचार तो नहीं है संगीत पर विचार है सात्या भाव वृत्ति हेतु हो जाएगा वैचित्र तो है जगत में किंतु भक्ति कर्म विभाग प्रयत्न तो नहीं है या जैसा जैसा कर्म वैसे वैसे बन गया कर्म के कारण बन गया यहां पे विचार करके नहीं बनाया गया ए, ए, ऐसे है एक अनु प्रत्या संपक्ष विपक्ष है पक्ष विशेषण संकृत विपक्ष किसका विशेषण है पक्ष का विशेषण है भाव, भाव की संका हो गई तो नहीं है वो शंका है साध्या भाव संकया सात्याव की शंका से संकित विपक्ष ये वो वर्तमान है ये हेतु कैसा होगा संगीत विपक्ष में रहने वाला हो गया तो यहाँ पर ये भक्ति कर्म विभाजित प्रयत्न पूर्वक तो रुक जाएगा आपका सिद्ध नहीं कर पाएंगे शंका है क्या पता नहीं हो कर्म से हो जाता है ये शंका है तो ऐसा होगा तो सातिया भावते तो जब पक्ष में साध्य के अभाव शंका करते तो सातिया भाव वाला हो ही गया वो वैसे न्याय मानते हैं इसको माना संदिग्ध साध्य वाला संदिग्ध माना साध्य में अस्थि बा तो होगा वहां हेतु तो देखने के पहले उनके भी ऐसे होता है कब होता है हेतु दर्शन के पहले साध्यवान नवाब पर्वतो वन्यवान नवा यही होता है हेतु दर्शन के बाद में उनको निश्चय हो जाता है व्याप्ति ग्रह उनको है नहीं नहीं साध्या भावान ना ऐसे ज्ञान हो जाएगा पर्वतों साध्यवान वन्यवान ऐसा होगा हेतु दर्शन के पूर्व काल में तो संदिग्ध होता है ऐसा मानते हैं वो तो साध्याभावते निश्चित स्तु विपक्ष एवं साध्याभाव से जो निश्चित हुआ हो उसको विपक्ष मानते हैं जैसे पर्वतों पर मान में विपक्ष क्या होता है जलह बंदी का अभाव है साध्या का अधिकार बनता है वो विपक्ष होता है उच्च रहे उच्चता पर्वत में ना सांताध्याव के रूप से शंका करने पर तो सांकेत विपक्षता साध्या भाव जहां निश्चित हो वो तो विपक्ष ही पहला और साध्याभाव की शंका उठाएंगे जहां वो तो होगा संकित पक्ष तो पक्ष में ही जब साध्याभाव की शंका आ जाए हेतु रास्तु साध्य मास्कू ऐसा शंका कोई करे ऐसे में उस, उस पक्ष को उस काल में बोला जाएगा संकित पक्ष एक जब संकृत पक्ष में आ जाएगा ऐसे पूर्व वाले ने शंका उठाई यही शंका चल है विचित्र काम तो वस्तु विभाग के प्रयत्न पूर्व तत्व न भविष्य किसकूल तर्क क्या आपके पास जैसे धुबो वस्तु बंदिर मास्तु जब बोला जाएगा तो क्या बाधक देते हैं यदि बंदिर नश्या तभी धुवो भी न सत यही बाधक देते आप यदि अग्नि न होती तो धुआं भी नहीं होता क्यों अग्नि का कार्य है वो धुआं ऐसा आप उत्तर देते हैं यहाँ क्या उत्तर देंगे आप हेतु दे साथ मास्तु कार्यत्वी वैचित्र तो मास्तु विभाग क्या पूर्व प्रयत्न पूर्वक तो मास्तु क्या उत्तर देंगे आपके पास क्या उत्तर है मीमांसा होने वैसे संख्या है एका किम तो उत्तर देंगे क्या है जगत वैचित्र से कर्मवैचित्र समा कोई मीमांसा बोल रहे हैं जगत में जो वैचित्र आया है ये तो पूर्व कर्म जो तत्त जीवों का जो पैल किया हुआ कर्म था उसके कारण से वैचित्र आया है किसी ने ब्रह्मलोक संबंधी कर्म किया तो उसने ब्रह्मलोक पैदा कर दिया किसी ने स्वर्ग संबंधी किया तो स्वर्गलोक पैदा कर दिया ऐसे तो होता पूर्व जन्म का यजमान आगे के लिए स्वर्ग आदि पैदा करता है यह स्थिति है तो एक कहा संपात अतः पक्षय सात्यावाप संकया संकृत पक्ष मान लेकर इसलिए पक्ष में सात्यावाद की शंका हो उन्होंने तो संगीत विमोक्षता रहने वाला हेतु हो गया यह कार्य वैचित्र जो हेतु है हेतु आपको तो हो गया ना यह तो में विचार है संकृत विचार है जिससे विचार तो नहीं है संकृत विचार है ऐसा शंका उठा कर भी कहा एक काक्षक होता है कारण आयुर्वेदे जगत तो कर्म से होता है आ, कोई भोक्त कर्म विभाग प्रयत्न तो पूर्वकत्व जगत में है तब अभी जो वर्तमान में भोक्ता बने हुए हैं इनका जो पूर्व कर्म था तो वो कर्म अब दे, दे करके जगत बना दिया उसे जगत बनाया कर्म ने बनाया है इसलिए ईश्वर मानने की आवश्यकता ही नहीं है।, है कर्म, कर्म ही फल देता है यही उनका कहना है कर्मिशेष कर्म ही फल देता है जगत कर्म बनाएगा तब अभी जो भोक्ता बने हुए हैं इन्होंने पूर्व में जो कर्म किया था उस कर्म का परिणाम है वो जो जगत है ये चेतना सिद्धांत करते ऐसे नहीं हो सकता क्यों परतंत्र से निमित्त मात्र देखो कर्म परतंत्र है क्रिया कोई व्यक्ति करे तो होना है नहीं करे तो नहीं होना है स्वतंत्र कर्ता होता है और कर्म परतंत्र होता है अब चाहे करे उसको चाहे न करे तो आपके अधिनय कर इसलिए परतंत्र से कहते ये जो जगत बनने के लिए कर्म निमित्त तो जरूर है तब तक जीवों के कर्म को लेकर के ईश्वर जगत की रचना करता है उसके उसके अनुरूप करके जगत बनाता है, है। किसको कहां रखना है क्या भोजन आदि देना है कैसे वस्त्र आदि देना है तो तब तक कर्मों के चौरासी लाख योनिया हैं किसी को आकाश में भाषा दे स्थान देना है किसी को पेड़ों में देना है किसी को जल में देना है किसी को थल में देना है बहुत कुछ व्यवस्था करनी होती है तो उनके जो पूर्व कर्म थे उन कर्मों के आधार को लेकर के ईश्वर काम है कर्म स्वतंत्र नहीं परतंत्र है और निवित करान बनता है किसके लिए जगत बनने के लिए किंतु स्वतंत्र नहीं है हो यही है यह संग्रह वाक्य है दोनों कर्मा ये निचे ये पक्ष भाव है और ना परतंत्र से निमित्त नाम ये सिद्धांत व्याख्या है आगे व्याख्या आगे चलेगी दोनों पक्षों का ये संग्रह वाक्य है ठीक है कार्रवाई केवल दीजिए परिहार भी सिद्धांत न ना से निमित्त मातृत्व आदि कहा सिद्धांत ने कहा कर्ता के अधीन होता है कर्म जिसके परतंत्र है कर्ता के परतंत्र है परतंत्र है कर्ता के अधीन है कर्म चाहे करे चाहे न करे स्वतंत्र है चाहे करे करें कर्ता स्वतंत्र होता है कर्तिक से कर् निमित्त जगत के लिए निमित्त जरूर है आज जो भोक्ता बने हुए हैं, इनके पूर्व कर्म निमित्त बना हुआ है किंतु तो? वो कर्ता नहीं है कर्म जगत को बनाने से निमित्त कारण है कर्ता दूसरा ही है एक राष्ट्र काम है निर्णय भाग स्वातंत्र निमित्त कौशन हुआ स्वतंत्र रूप निमित्त कर्म नहीं बन सकता जगत उत्पत्ति के लिए स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र दूसरा ही है ईश्वर है निरितर प्रसंग तो कार्यवैचित्र भल्ल प्रसंगो बाधक कर्ता करें पूर्वपक्ष हेतु अस्त सात्य मास्क कि पूछा था विमानचंद पूछा था कि कार्य तुशी तो वैचित्र तो हो और विभाग कर्तिकर्ण विभाग के पूर्वकत्व न हो ऐसा क्या बाधक है करें यही बाधक है अनुकूल कर्तव्य रहे क्या अनुकूल कर्तव्य रहे कार्यवैचित्र देखना जो कार्य में वैचित्र आया जगत अभी वैचित्र है कार्य वैचित्र से भ्रम प्रसन्न को बहा कर्ता आरम अंतरेण कर्ता के बिना कार्य नहीं हो सकता यही है कार्य वैचित्र से भ्रम प्रसन्न जो कार्य में वैचित्र आया है उसको टूट जाएगा वो नहीं आ पाएगा किसके बिना कर्ता के बिना कर्ता ही भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया कर सकता है कहा कर्ता आरम अंतरेण अंतरेण बिना कर्ता के बिना कार्य वैचित्र शय भंग प्रसंग हो बालक भंग होगा कार्य वैचित्र आएगा नहीं कार्य वैचित्र नहीं हो पाएगा एक प्रसंग बालक है और यही यहां पर अंकुत्तर का है ठीक है अतः पक्षे पक्ष सात्याव शंका अनुभव है इसलिए पक्ष में सात्याभाव की संख्या नहीं करते इस जगत में सात्य जो बताया गया कि क्या भू कृतिक प्रयत्न पूर्वकत्व जो सात्य है उसका अभाव की शंका नहीं हो सकती है वो विभाज्ञ व्यक्ति है भोक्ता और कर्म का विभाग भोक्ता के कर्मों का विभाग को जानने वाला व्यक्ति जरूर है वो जगत को बनाता है कर्म को साथ नहीं करता कर्म कारण, निमित्तकार नहीं कहाीत में विचार आत्मित है, संगीत में विचार दोष नहीं आएगा यहाँ पक्ष में हेतु अस्तुषाथम स्तु और दोष नहीं आ सकता है एक कहा कि आठ नंबर स्वातंत्र निमित्त असंभव कहा स्वतंत्र रूप से कर्म निमित्त नहीं बन सकता है निमित्त तो है क्योंकि अब फल वैचित्र है तो कर्म भी वैचित्र मांगना पड़ेगा निमित्त कारण है किंतु स्वतंत्र रूप से निमित्त कारण नहीं मिल सकता था मानी कोई कर्ता के बिना स्वतंत्र कर्म ही ऐसा कर सके संभव नहीं ये कहा कर्ता ही स्वतंत्र निमित्तम भगवती कर्ता ही स्वतंत्र निमित्त होता है स्वतंत्र होकर के कर्म करने वाला करता ही होता है यही नियम है करता है वही करता ही स्वतंत्र निमित्तम भगवती स्वतंत्र निमित्त तो करता ही होता है ये रोत्तम स्वतंत्र करता पाणी ने भी है क्या कहा स्वतंत्र करता क्रिया के सिद्धि में करता स्वतंत्र होता है देखो लिखना है इसमें कर्ता संज्ञा इसकी नहीं होगी मैं चाहूंगा इसको लिख सकता हूं नहीं चाहूंगा ये लिख सकता हूं मेरे अधिनयी ये कर्म है साधन में आएंगे स्वतंत्र होता है स्वतंत्र करता पाणी ने बनाया है क्रिया सिद्धि जो स्वतंत्र होता है उसको कर्ता बोला जाता है जो कर्तंत्र होते हैं कारण होते हैं कर्मस्थु कर्तृजन्यत्वा तो कर्म कर्ता से जन्य है। कर्ता कार्य तो उसके स्वरूप मिलेगा किसी ना कर्म होगा नहीं तो उसका स्वरूप ही नहीं जान्ञें। जान्ञें। है। कर्ता से जन्य है कर्म इसलिए कर्मता है यही है कर्मस्थ कर्तृ जनजत्वा कर्तृत्व होने में संभव न कर्तव्य संभव कर्तृत्व होना संभव नहीं उसमें तो कर्ता से जन्य है कर्म कोई कर्ता करेगा कर्म तो कर्म होगा नहीं तो उसे स्वरूप ही नहीं आता इसलिए उसमें कर्तृत्व आना संभव नहीं है इसलिए जगत नहीं बना सकता कर्म कर्म ईश्वर है मुख्य जगत का कारण ईश्वर है एक होना चाह रहा है इस अनुमान से ईश्वर विष्ठी हो जाती है कहा कि ये संग्रह आद्य था कर्म विचेक तो न परतंत्र से नृत्य मातृत्वाद संग्रह आपके भाषण आगे इसकी व्याख्या पूर्व पक्षवाद की व्याख्या करते हैं टीका पहले देखिए क्य से पूर्वपक्ष भाव इतना संग्रहवाक्य जितना अंश है कर्मणव न परतंत्र से निवर्तना ये संग्रहवाक्य भाष्य अब युष्ट व्याख्या करते हैं उसे पूर्वपक्ष की व्याख्या करेंगे कितना है पूर्वपक्ष कर्मण एव चेत इतना इतने की व्याख्या करते हैं कहा ना, मीमांस की वोशे हई भाष्या यदिद उपभोग वैचित्रम प्राणीना तब तत्साधन वैचित्र तो देखा गया है अभी वर्तमान में प्राणियों के उपभोग विचित्र हैं और उसके उपभोग के साधन भी विचित्र हैं प्राणियों के नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों का उपभोग है और उपभोग के साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं उपभोग का अर्थ होता है शुक्र का जो होगा अंतिम तो वही है भोग शुक्र का शास्त्रात्कार भोग है जो भी विषय आप ग्रहण करेंगे एकत्रित करेंगे अंतिम परिणाम उसका सुख हो होगा हो या दुख होगा दो से उसी का नाम है भोग सुख दुख अन्य साक्षात्कार भोग सुख का साक्षात्कार या दुःख का साक्षात्कार यही होना अंतिम में जाकर अनुभव तो यही होना है जितने भी विषय जिस अच्छा पूरा कोई भी विषय लाएंगे अंतिम परिणाम यही होता है उसका विषय आएंगे पांच रूपों के माध्यम से आएंगे आपके पास सर्वस्पर्श रूप के माध्यम से आएंगे कोई भी विषय लाएंगे या तो सुनने के लिए या देखने के लिए या चखने के लिए या सुनने के लिए या सुनने के लिए यही तो होगा इने यही होगा इसलिए पांच विषय करके बोलते हैं वो पांच भी दो ही प्रकार में विभक्त हो जाते हैं अंतिम जाते हैं सुख या देने वाले होते हैं वो। इसलिए भोग सब हो जाता नहीं वही आयुकों ने कहा है सुख सुख अन्य तरफ साक्षात्कार अच्छा भोग क्या तो सुख होना या दुख होना जो अनुभूति बोले सुख की या दुख की वही तो वही है तो उपभोग वैचित्रम प्राणी नाम जो उपभोग वैचित्र हैं और तब तत्साधन में सुख दुख भिन्न भिन्न प्रकार के सुख दुख है सभी मनुष्य एक ही जगह बैठे कोई रो रहा है कोई हस रहा है ऐसी स्थिति है उसके साधन में भिन्न भिन्न प्रकार है सुख मिल रहा है जिसको दुख मिल रहा है भिन्न भिन्न साधन से मिल रहा है यदि रियम उपभोगित्रम प्राणियों के उपभोग के साधन भिन्न भिन्न साधन प्राणियों का और तत्साह चित्रम और उपभोग तत्म उपभोग उपभोग साधन भी वैचित्र है जो कहा जो यह ऐसा है देश काल निमित्त अनुरूप बन जाता है प्रवृत्ति क्रमांक और ये जो सुख दुख आयु होते हैं देश काल निमित्त के अनुरूप होते हैं सभी देश में आपको दुख नहीं होगा सभी देश में सुख भी नहीं होगा सभी काल में सुख भी नहीं होगा सभी काल में दुख भी नहीं होगा कुछ ना कुछ चाहिए ये क्षण पहले आप रोते हैं दूसरे क्षण आप खिलखिला झांसते हैं ऐसा दिखाई पड़ता है और यहाँ पर रोते हैं तो दूसरे स्थान पर जाकर झसते हैं ऐसा दिखाई पड़ता है ये देश काल निमित्त के अनुरूप किस निमित्त से आपको सुख खुद होना है किस देश में होना है किस काल में होना है इसके अनुरूप नियत और प्रवृत्ति निवृत्त क्रम नियत जो प्रवृत्ति निवृत्तिक्रम है यह नित्य सर्वज्ञ कर ये नित्य सर्वज्ञ ईश्वरकर्ता वाला नहीं होता नित्य सर्वज्ञकर्ता जो आप मान बैठे हुए वेदांति लोग उससे होता है करके मानते हो ऐसा नहीं होता किमत ही वेदांति वे फिर कैसे होगा भाई ईश्वर से नहीं होगा तो कैसे होगा तो कहते हैं कर्म होगा कर्म से ही होता है ये जो उपभोग साधन विचित्र उपभोग भी वैचित्र और साधारण वैचित्र जो आता है ये सब कर्म से ही होता है कर्म एवं ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं क्यों तस्य अचिंत प्रभावत्व कर्म के अचिंत्य प्रभाव है ऐसे सामर्थ्य ऐसे सामर्थ्य है कर्म में कि उसको चिंतन हम सोच नहीं सकते अचिंत प्रभाव तस्वे कर्म हम उस कर्मों में ऐसी ऐसी सामर्थ्य ऐसी शक्ति है हाँ तस् कर्म अचिंत प्रभाव एक नंबर तस् कर्म हम अचिंत प्रभावे गहना कर्मोगति भगवान जी गीताजी चतुर्थी है यही कहा है गहना कर्मगति बोल दिया तुम्हारे अचिंत प्रभाव वाला है वो इसलिए जगत नहीं बना सकता ये सोचना नहीं चाहिए बना सकता है ईश्वर को मानने की जरूरत एक हो गए तरह अचंद प्रभाव होता सर्व ही तो हेतुत्व अभिभाव अब फल के कारण सभी ने कर्म को ही माना है चाहे ग्रदांति हो वो भी फल का कारण किसको मानते हैं ईश्वर के किसको कर्म को ही मानते हैं नहीं तो ईश्वर में परिश्रम में न ही दोष से ग्रसित हो जाएगा ईश्वर फल फल का कारण कर्म को मानते इसका भिन्न फलता है इसलिए दुखी हो रहा है इसका अच्छा फलता है कर्म रहा इसलिए सुखी हो रहा है ऐसा मानते हैं फल तक आपको कर्म भी मानना पड़ेगा फिर बीच में ईश्वर को लाने की आवश्यकता क्या है जब कर्म ही फल देता है तो ईश्वर को लाने की आवश्यकता क्या है यह उनका तर्क है और कर्तक सत्य वह देखेंगे विचार करेंगे ये उन्होंने कहा ये जगत जो है नित्य सर्वज्ञ कर्ता वाला नहीं है क्यों? क्यों क्या है तो कहा कर्म से बनता है जगत क्यों तब से प्रभाव होता है कर्म अचिंद प्रभावशाली है मन जब कार्य होगा तभी पता लगता है ऐसा कर्म था जिसका जिससे ऐसा हो गया ऐसा लगता है उसके सोच करके हमारी सोच से बाहर की बात है के बारे में भगवान स्वयं गोर कर गहना कर्मो बनी ऐसा बोल चुके हैं इसलिए सर्वैष्ठ सभी बादी होने केवल हम मीमांसा की बात नहीं है सर्वने आप भी आ जाओगे कौन देगा सर्वैष्ठ जितने भी वादी बने हुए हैं ईश्वरवादी हो चाहे हो सब क्या माना हुआ है कर्मों में फल का हेतु माना तो जरद रूपी फल कर्म से हो जाएगा ये उनका कहना है फल हेद सती कर्म फल हेद जब कर्म फल का कारण बन गया जगत का कारण बन चुका है क्योंकि आपको भी कर्म को तो मानना पड़ेगा कार्य ईश्वर फल देगा ऐसा होगा तो भविष्य में नए गण दोष से ग्रसित हो जाएगा ईश्वर क्यों जरूर विषम है ऐसी स्थिति यार किसी भी स्थिति में देखेंगे विषमता पाई जाएगी एक बहुत बड़ा विद्वान है एक महामूर्खा है विषमता देखो एक बहुत धनाक्य है और एक दरिद्र है ऐसी विषमता है और एक धर्म से रोगी बन गया आता है आजीवन निरोगी होता है ऐसे ऐसे विषमता देखी जाती है हर वस्तु में विषमता समता नाम की वस्तु ही समता तो आत्मा में अंतर क्षमता ही नहीं ऐसे वैषम्य है तो अगर ईश्वर जगत बनाता है बिना कर्म को लेकर तो जगत को विषम बनाना इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया था जो इसको तो इसने बना के पैदा कर दिया और इसको दरिद्र बना दिया क्या इसका क्या दोष है ईश्वर को पर दोष नहीं आएगा वैसे दोष वैसम दोष आएगा दूसरी बात विष्वृक्षों की साम स्वयं छत्मा असाम ऐसा कहते हैं जहर का पौधा भी हो अपना जो लगाया होगा उसको काट नहीं सकता क्योंकि दया आ जाती है और ईश्वर सारा ये बनाने के बाद फिर बाद में मार देता है मारने वाला ईश्वर है तो उसको क्या दया नहीं आती है तो ऐसा निर्दयी कर्म करता है क्रूर कर्म करता है मार देता है कोई भी मरना नहीं चाहता चाहे 20 साल 25 साल से डेरा सुन रहे फिर भी जीने की इच्छा बनी हुई है बाहर से जो भी बोले भीतर से जीने की इच्छा है ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति में मार देना उसको और न चाहता हुआ उसको मार देना तो उसको दया नहीं है अगर कर्म को नहीं लड़ोगे तो दोनों आपत्ति आ जाएगी तुम्हारे तो लिए भैषम में नये गृढ़ दोष आएगा वेदांति को भैिषम में निर्भर दोष आएगा अब कर्म के आधार मानने पर क्या होगा कि जिसका कर्म जैसा था उसके अनुसार उसको सुख दुख भोगना पड़ा कर्म समाप्त होने पर जाना पड़ा ईश्वर को तो कर्म दोष नहीं मानता आप लोग तो कर्म को तो आपको मानना ही पड़ेगा जो भैषम में नए घृण दोष को हटाने के लिए कर्म को मानना ही पड़ेगा जब कर्म को मानना है तो फिर ईश्वर को लाने की आवश्यकता क्या है कर्म ही फल देता है यही यही है सती कर्मयोग फल के जब जगत रूप से फल कर्म ही दे सकता है कर्म से रोना है क्योंकि आपको भी कर्म को तो लाने ही पड़ेगा कर्म लाएगा केवल ईश्वर फल देता मानोगे तो वहाँ पैसे में नहीं गण दोष आएगा इसलिए जगत कर्म ही फल फलय पर क्योंकि ईश्वर अधिक कल्पना है यार केवल कर्म काम चल जाता है तो ईश्वर की अधिक ज्यादा कल्पना करने से क्या मतलब दो लोग मानते हो आप ईश्वर को भी मानना कर्म को भी मानना हम खाली कर्म को मानते हैं हमारे में गौरव लागम है और आपने गौरव है दोष आया जब एक ही व्यक्ति से काम चलता है तो दो दो व्यक्ति को दो माना दोष गौरव में गौरव दोष होता है एक गोरव आदमी का यही क्या कारणों जो संग्रह वाक्य था इसकी व्याख्या हो गई कारणों ये व्यक्ति का तब व्याख्या हो गई तो आगे सिद्धांत करेंगे नाम करके बोलेंगे ठीक है देखिए गिंग काम ईश्वर का आगे कभी बैसम नहीं करेंगे परिहार ये जो ईश्वरवादी भी जो है ना उनको भी वैष्म्य नय दोष ईश्वर में परिहार करता है ईश्वर में वैष्म दोष भी न जाए और नय दोष ना इसके लिए क्या लाना पड़ेगा बीच में उनको तो कर्म को लाना पड़ता है ईश्वरवादी है जितने तो को मानते हैं ईश्वर कर्म के माध्यम से फल देता है ऐसा बोलते हैं क्या बोलते हैं हम कहते हैं कर्म ही फल देता है यही कहना इतना ही है जब कर्म ही फल देता है कर्म को आपको भी लाना पड़ तो कर्म को भी मान लो यही उनका कहना है यदि हम ईश्वर को भी राम ईश्वरवादी जबकि दोष परिहार कर्म हो जगत वैचित्र हेतु जगत में वैचित्र हेतु तो इष्ट तो हे हे तो है माने ईश्वर मानीवादी को भी कर्मों को जगत का वैचित्र लाने के कारण कर्म को स्वीकार करना पड़ता है हेतु है जगत का वैचित्र कर्म से होता है नहीं तो केवल ईश्वरी वैचित्र बनाएगा तो वैषम्य दोष और नैर्घ दोष में गिर जाएगा यह स्थिति आएगी इष्टम तत् तो सम्प्रतिपन्न उदी संबंध है आपको भी करने की आवश्यकता है जगत में बहित लाने के लिए हम, हम तो मान ही रहे हैं दोनों के लिए उभयदी तत् तो सम्प्रतिपन्न विहार जो उभयादी संबंध कर्म है जो आपको भी अविष्ट है कर्म हमारे लिए भी अविष्ट है उसको छोड़कर त्याग कर अपूर्व ईश्वर करते थे धर्मी और आप एक और मानते हो कर्म का धर्मी रूप से मानते ईश्वर को अपूर्व मानते हो जो कि आवश्यकता नहीं जिसकी और तस् फल होते धर्म और फल का कारण मानते हो जगत के अपूर्व मानते हो ईश्वर को और फल का निमित्त मानते हो कर्म को धर्म तस्कृत धर्म कल्पनीय गौरव आपके मत में गौरव दोष आ जाएगा वेदांजीवरवादी चीज नहीं है इनके मत में गौरव दोष है पांच की टिप्पणी है प्रतिबंध में वह सम्मत हम देता अच्छा दोनों का भी संबंध है ये मौत यानी तो कर्म को तो मानना ही पड़ता है आप भी मानोगे हम भी मानेंगे आप कर्म को मानते ईश्वर को ये ग्यारह मान रहे हो हम खाली कर्म से मान करते हमारे यहां लागत है आपके यहां गौरव है ये उनका कहना है अच्छा नाग समय कर इसका उत्तर देते के न केवल कर्म से फल मानना ठीक नहीं ये सिद्धांत जा रहा है क्यों नित्य ईश्वर से नित्य सर्वशक्त्य फलहतुतम से पूर्विका ही है नित्य ईश्वर से नित्य सर्वशक्त्य फलहतुतम सो मान पक्ष ही है ऐसा नहीं मानना ठीक नहीं नित्य ईश्वर नित्य सर्व के सभी जो आप मानते हो फल एक का कारण न फल का कारण हो नहीं सकता से यहां तक पूर्वाजी हो रहे और कहते हैं न से हो कह रही सभी लाघवे गौरव दो संसार अगर लाघव हो तो गौरव दोष होता है भी बोल रहे हैं अगर लागत हो थोड़े से काम चल जाए तो ज्यादा करना गौरव होता है सती लाभ अगर हो सके तो कर्म से ही अगर जगत बन सकता हो तो ईश्वर तो मानने में गौरव दोष आएगा किंतु कर्म से जगत बने अकेला कर्म से जगत बन नहीं सकता ये सिद्धांतिका है सती लाभवे लाघवे सती गौरव गौरव दोष माना जाता लागत होने पर किन्तु लाइफ तदस्ती ऐसा नहीं है लागत नहीं लाघव वो तो हो लाघव भाई ने नहीं गौरव ही करना पड़ेगा ईश्वर के बिना काम ही नहीं चलेगा अद्व्य सिद्धांतम दुर्णोति न कर्म त्यादी कर्म से ही फल मिलता है यह बात नहीं है ये कहना चाहते हैं भाष्य ने कहा न ना एव भोग वैचित्र्यारी उपत्व केवल कर्म जो सुख दुखादी वैचित्र्य हो ही नहीं सकता कर्म को क्या पता भाई इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया था ऐसा दलव काम किया था इसको दुख दिया जाए और माने इसने अच्छा कर्म किया था इसको शुक्रिया जाए कैसे पता लगेगा तो जड़ कर्म हो संभव नहीं है इसी बात को शिव मे स्त्रोत्र में पुष्प पंथाचार्य ने जिनक्ष गोबर में मीठे मीठे गाली देते हुए कहा प्रत सुखते जागृत फल योगे क्रतमता प्रम्भ फलती पुरुष राधन अतस्तम संप्रेक्षलदान प्रति श्रद्धा बदव परिकर कर्म सुनता क्रतौ सुप्त हो गया मर्या कर्म पुणावधि हो गए तो कर्म समाप्त हो गया क्रतौ सुप्ते कर्म समाप्त हो गया तुमसी तो फल योगे कृतमता जागृत आप जगने वाले हल्के साथ समृद्ध करने वाले आप हो भगवान आपको पता है इस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया परिस्थिति ऐसी आ जाती है कर्म बन गया वो कर्म को क्या पता कि मैंने इसको इस व्यक्ति को फल देना है मरा हुआ व्यक्ति को पता लगेगा ना बुरावती होने पर कर्म समाप्त तो हो गया है अच्छा। और जीव को पता नहीं है पहले क्या किया था कहाँ किया था कैसा किया था उसका फल भोगने का समय हो गया उसको भी पता नहीं होता इसलिए कहा कर्तव सु जहा व्रत यज्ञ समाप्त तो हो गया कर्म समाप्त होने पर आप जबते हो तो, हुगा। तो, हुगा। तो, हुगा। तो हुगा। फल योगे कृपा यज्ञ करने वाले जितने भी यज्ञान है उनके लिए फल के साथ सम्मान देने के लिए आप जगे हुए हैं कर्म करते समय भी आप थे फल भोगते समय आप होते हैं आपको पता है इस व्यक्ति ने अमुक समय में अमुक देश में अमुक काल में ऐसा कर्म किया था और अब उसका समय हो गया फल देने तो का कर्मा प्रभत फलसारंभ थे वो नष्ट हुआ कर्म अगर आप न हो तो कर्म कैसे फल दे सकता है कर्म नष्ट हो गया पूर्णावधि हो गई तो समाप्त हो गया वो तो कर्म फल कैसे दे सकेगा हां आपको पता होता है ऐसा करके पुष्वतंत्राचार्य जी बोलते हैं शिव स्वतंत्र है भक्ति ग्रंथ केवल वेदांत ग्रंथ मात्र है भक्ति ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे अच्छे बात है उन्होंने यह नहीं, नहीं कहा अच्छे अच्छी बात है अच्छा तो ना कहना उपभोग वैचित्र्य प्रिय उपभोग सुख दुखा वैचित्र्य और उनके जो साधन रह चुके हैं कर्म मात्र से हो नहीं सकता इसी कारण हो ही नहीं सकता अकस्मात दिमाग अधिकार क्यों नहीं होगा जी कर्म से हो जाता से। तो ना। कर्णा। कर्णा। कर्णा है सब कथिमा कर्पिक तंत्र को और कर्म कहते हैं कर्म जो होता है कर्ता के अधीन है तो इसलिए कर्म मात्र से सारी व्यवस्था बन नहीं सकती है वो कर्ता के अधीन है तंत्र अधीन कर्ता के अधीन है कर्म इसलिए प्रयत्न चीटिमात्व तत्क्रम स देशा नियत विशेष अपेक्षां निवितपेक्ष कर्तु फल न नुक्त अनपेक्ष अनपेक्ष देखो प्रयत्न जो चैतन्य वाला अीटीवायत् चैतन्यवाद चीटिव चेतन तो चीति बता जो के से हुआ, से और चेतन के प्रयत्न से निवृत्त हुआ संपादित हुआ जो कर्म होता है निवृत्तम ही कर्म वो चेतन के प्रयत्न से सम्पन्न होता है स्वरूप प्राप्त करता है कौन कर्म चितिव प्रयत्न जो चेतन के प्रयत्न है उसके द्वारा निर्वृत्त होना निवृत्त नहीं निर्वृत्त माने संपादित होना निवृत्त माने समाप्त होना निर है नी नहीं है निर है निर्वृत्तम मान संपादित अपना स्वरूप सम्पन्न करता है कर्म ऐसा करना तब प्रयत्त उप्रमा जो चेतन का प्रयत्न उपराम हो जाएगा चेतन के प्रयत्न से कर्म के स्वरूप की, की उत्पत्ति हुई और वो चेतन जब अपना प्रयत्न करना छोड़ देगा तो क्या स्थिति होगी तब प्रयत्न परमात्मा माने चेतन प्रयत्त उप्रमा उसके उपराम होने पर उपाय कर्म वो हो जाएगा कर्म हो नहीं पाएगा उस काल में कर्म तो कोई कर दे तो होगा और छोड़ दे तो नहीं हो चेतन के प्रयत्न से उसके स्वरूप मिलता है चेतन जब प्रयत्न कर छोड़ देगा तो कर्म समाप्त हो गया ऐसा जो कर्म मान कर्म मर गया एक तरह से ऐसा हो गया समाप्त हो गया ऐसा कर्म उपर मनुसार देशांतर दरे, है कामांतर फल देना काम कहां है अन्य देश में अन्य काल में भविष्य में कहीं जाकर के किसी अन्य देश में फल देना है उस कर्म में फल ऐसा देना कुछ नियत निमित्त निमित्त विशेषाधेश नियत निमित्त निमित्त किया है उसका ये फल देने के लिए निमित्त चाहिए कैसा कर्म किया है उसने उस आधार पर देना पड़ेगा यही नहीं कि कहीं किसी को कोई फल दे नियत जो निमित्त है क्या निमित्त है इसका नियत होना चाहिए कैसा फल देना सूखते ना बूखते ना है, क्या देना है इसको विशेष की अपेक्षा करने वाला कर्तू फल जमाइति जो कर्म करने वाला व्यक्ति को फल दे सकता है ऐसा संभव नहीं है इतनी न योगता हूं यह ठीक नहीं क्यों अनपेक्षा अंतर आपना प्रयोग अपने लिए प्रयोग करने वाला व्यक्ति की अपेक्षा किए बिना अपना प्रयोगता को अपेक्षा किए बिना मैंने कर्म करने वाला व्यक्ति को बिना वो नहीं फल दे सकता वो व्यक्ति चाहिए अपने प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होगा उसके बिना हो ने सकता है ना मैं योगता हूं न ही निर्मित में धनुष को चौदह मणुम बहुत ही सुप्रसिद्ध में एक दृष्टान देते हैं धनुष मात्र निर्मित हूँ मान केवल धनुष बनाने वाले ने धनुष बना दिया इतने मात्र से धनुष चलेगा क्या आगे? क्या चाहिए वहां फिर धनुष चलाने वाले व्यक्ति की जरूरत होगी तो यहां भी किसी जीव ने कोई कर्म कर दिया था किसी समय में तो उसको आप दूसरा वो कर्म को देख करके फल देने वाला दूसरे की आवश्यकता है जैसे धनुष बनाने वाले धनुष बना दिया तो इतने मात्र जैसे धनुष चलेगा नहीं उसको दूसरे व्यक्ति की जरूरत होगी किसकी का धनु चलाने वाले व्यक्ति को धनुष का बोलते उसकी आवश्यकता होती है उसी प्रकार कर्म को भी किसी जीव ने उत्पन्न तो कर दिया था वो कर्म को आगे फल देने के लिए किसी की आवश्यकता है ये है नहीं धनु निर्मात्रा निर्मितम एक धनुष धनु को बनाने वाले जो ल्वार आदि होंगे उनके द्वारा निर्मित जो धनु है वो धनुष का चौदह बिना तक धनुष का भी धनु चलाने वाले की प्रेरणा के बिना बिना प्रहरा संभव ही प्रहर नहीं होता वो धनु चलेगा नहीं ठीक इसी प्रकार का वो कुछ नहीं कर पाएगा उसको चलाने वाला व्यक्ति चाहिए उसे जानने वाला व्यक्ति चाहिए एक असुप्रसिद्ध दृष्टान्त प्रसिद्ध है चार का आत्मा स्वच्छ स्वच्छ माता अपने से भिन्न या अपने को भिन्न व्यक्ति की अपेक्षा किए बिना फल देते सत्ता करीब ने पैदा तो कर दिया आज फल अपने से भिन्न किसी चेतन की अपेक्षा रखता है जो चीज जिस चेतन की अपेक्षा रखता है उसी को हम ईश्वर शब्द से पूछे ठीक है आत्मा वर्तन अनदेक्ष कर बचे न फलों दरायती अगर अपने प्रेरक दूसरा कि अपेक्षा किए बिना कर्म फल नहीं पैदा कर सकता है अपना प्रेरित चाहता ये भी चाहता मिनाक्षर बोलते तो आप और अन्य प्रवर्तकम अनपेक्षा कर्मचे फल न जाएगी आप और अन्य प्रवर्तन अनपेक्षा कर्मचे न फल कर्म जाएगी अपने से भिन्न प्रवर्तक की अपेक्षा किए बिना कर्म यदि फल में पैदा कर सकता है तो ही करता है जीव है मानेंगे ईश्वर को मानने फिर भी जरूरत है फिर करता है जो जीव है जी जो कर्म करने वाला वही कर्म को प्रेरणा करेगा भाई मैंने तुमने अमूक समय में अमूक काल में अमूक समय में अमूक देश में पैदा किया था किसको बोलेगा कर्म को आज समय हो गया मुझे फल दे जीव बोलेगा तो जीव ही करता हो जाएगा क्योंकि जीव तो मानते ही है ईश्वर के मानने की आवश्यकता नहीं फलदाता रूप से ईश्वर मानने कर्म का फल स्वयं जीव ले लेगा उस कर्म से स्वयं ले लेगा क्यों उसी ने उत्पन्न किया था आज उसी कर्म से अपने फल ले लेगा ले। उसी को मान लिया जाए इस ईश्वर तो मानने की जरूरत नहीं है अगर कर्म अकेला फल नहीं दे सकता है तो जीव के माध्यम से दे देगा यही मीना औकों का फर्क है आप मतलब अगर प्रवर्तकन अपेक्षा अपने से भिन्न प्रवर्तन की अपेक्षा किए बिना कर्म वो कर्म जो है वह न फल ये भी ये कर्म फल पैदा नहीं कर सकता है तभी तो तब तार कर्ता जीव कर्म को करने वाला कर्ता था जिसने कर्म को पैदा किया जिस जीव ने कोई जीव ही, ही प्रयोजक और अस्तु आ जाए प्रयोजन बन जाए किसके लिए कर्म के लिए प्रेरक बन जाए प्रयोजक होता है प्रेरक प्रयोग होता है कर्ता और प्रयोजक होता है प्रेरक प्रेरक बन जाए अस्तु ये शांति पर ऐसे संका उठवा करके खंडन करते संभा से संकाशन है करता ही है तो प्रयोगता करता ही फल काल में बन जाएगा जिस युग में कर्म किया होगा दो चार युग पहले कर्म किया होगा वह आज इस युग में दो चार युग के बाद में काबू बकायदा है कर्म मैंने तुम्हें ऐसा किया था पहले तैयार किया था आज मैंने फल दे दू ऐसा बोलेगा ईश्वर की मानी की आवश्यकता क्या है ये उनका है Hafta, करता ही तो फल का आदमी प्रयोगता ही फल का आदमी प्रयोगता बन जाएगा जब फल का समय आ जाएगा जीव को अपना कर्म से बोलेगा मेरा फल दे दो मैंने तो जब बनाया था बोलेगा लेगा -ले इसी व्याख्या है आज पूर्व पोषित भाषा की व्याख्या आ गया है मैरा निर्भर निर्भर पितोषी मैंने तुम्हें निर्माण किया था संपन्न किया।, किया था मैंने एक तुम्हें पैदा किया था निर्भर पितोषी प्रयोग क्षेत्र फनाए मैं अभी तुमको प्रयोग करता हूं प्रेरणा देता हूं फल के लिए कौन हम फलाए प्रयोग तुझको मैं अब फल के लिए प्रेरणा देता हूं फल दे दो मैंने तुम्हें पैदा किया था किसी समय में और अभी फल दे दो ऐसा बोलेगा ले लेगा यदि आत्मा ऊपर फल अपने अनुरूप फल देना कैसा फल जैसे मैंने तुम्हें किया था वैसे आप अनुरूप फल दे ऐसा करके ले लेगा यदि जीव फल फल को ले लेगा कर्म से दान करके ले लेगा फल माने सिद्धांत कर सकते क्यों देश का विशेष अनाभिक जीव को ये किस देश में कौन सा कर्म किया आज पहले जन्म में हमने कौन सा कर्म किया पता है आपको यही इसी जन्म में बचपन में कौन सा कर्म किया अभी नहीं बता सकते भूल जाए भूल गए तो अनंत जन्मों का कर्मों का ख्याल है जीव को जीव को कर्म का ख्याल नहीं कर देश का किस कि, देश ने कर्म किया किस काल में किया को पता ही नहीं है देश कालित विशेष अभिज्ञ विशेष रूप से ना देश का पता है इसको ना काल का पता है किस देश में किस काल में लिया था कर किया था और किस देश में किस काल में ले लेना है इसको पता इसलिए ईश्वर इस को माने जाना काम नहीं चलता ही कहना ही करता देश विशेष अभिज्ञा से स्वतंत्र कर्म निर्ज्ञान यदि कर्म का कर्ता को करता का जी जो जीव है कर्म करने वाला करता पहले जो कर्म किया था करता देश विशेष अभिभिज्ञा से देश विशेष को जानता हो मैंने अमुक देश में अमुक काल में इस कर्म को तैयार किया है जानता हो सम स्वातंत्र कर्म जी दिया स्वतंत्र रूप कर्म को प्रेरणा आए है स्वतंत्र रूप कि मैंने कर्म तुम्हें पैदा किया था अब तभी फलता हो तो ऐसी करो अनिष्ट भवश्य अप्रयुक्ता उस स्थिति में पाप कर्म का फल के लिए प्रेरणा नहीं देता यदि स्वतंत्र होता है, पाप पापकर्म का फल कौन भोगना चाहता है भोगना पड़ना है इसके लिए प्रेरक नहीं बनता कर्म के लिए अगर स्वतंत्र होता तो देश काल को जागता ये स्वतंत्र होता तो अच्छे कर्म का फल लेना चाहता पाप कर्म का फल लेना नहीं पड़ता क्योंकि आज स्थिति ऐसी बनी हुई चाहता है शुभ कर्म का फल चिन्ह मिल रहा है पाप कर्म का अशुभ कर्म का फल भोग रहा है दुखी होकर रो रहा है चाहना कुछ और है होना कुछ हो रहा है इसका मतलब विश्व है इस ईश्वर कितना नहीं होता फल जाता है सर फल प्रत्येक प्रभुषित है ना फल परमात्मा से होता है जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है अगर फल भोगने के लिए स्वतंत्र हो तो पाप कर्म कल नहीं भोगना चाहता कौन चाहता तो है बोलना पड़ता है स्वतंत्र नहीं यही सिद्धांत ने कहा ये बताया देश काल निमित्त विशेष आज जीव को देश विशेष का ज्ञान नहीं किस काल में किस देश में कौन सा कर्म किया था आज उसको कर्म का फल का समय हो गया करके कर्म को प्रेरणा दे सके नहीं कर सकता इसलिए बात यदि ही करता देश विशेष अभिमुखियां सम देश विशेष का जानकार हो कौन जीव मैंने अमुप देश में इसको पैदा किया था इस कर्म को ऐसा हो स्वातंत्र कर्म नहीं क्या स्वतंत्र रूप से कर्म को नियंत्रण करता हो कि मेरा फल दे रूप ऐसा मानता हो तो अनिष्ट फलश अप्रेर अनिष्ट फल का प्रयोग तो करता प्रेरक नहीं पाता क्यों मानता गलत कर्म का फलपान कर्म क्यों मानता है नहीं मैं तो स्वतंत्र था तो एक देखिए अनिष्टफल की सिद्धि अन्य अनुपत्या परंतु कर्म योग भाला आगे नहीं मान सकते थोड़ा चाहते हैं अनिष्टफलभोग की सिद्धि है अन्यदानुपत्या माना अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे तो अनिष्टफल भोगने की संभावना नहीं है किंतु अनिष्टफल भोगना पड़ रहा है इसलिए ईश्वर मानने प्रसंग आ गया यदि ऐसी स्थिति हो अर्थापत्ती प्रण अनिष्ट फल वो सिद्धिया अनुसार विपत्या कर तु कर्म नियोक्त न समझे करता जीव करता में जीव है वो तो कर्म का नियोक्ता संभव नहीं है क्यों अनिष्ट फल नहीं भूखता अगर उस अपना कर्म का फल सुधर लेना चाहता तो स्वतंत्र होता तो ही निर्निमित्त में वो कर्म फलाकार परिणाम देती फिर बिना निमित्त का ही कर्म फल के आकार से परिणत हो जाए कोई निमित्त ही निर्निता कर्म फलाकार परिणाम दे दी जल मीमांस कारण मतलब भाषण बूढ़े है बूढ़े मीमांश है प्राचीन मीमांसा यहां मीमांसा को भी चर्चा एक तो हो चुकी कर्म फल देता है करके अब यह धर्म मीमांसा का पक्ष आ रहा है थोड़ा प्राचीन मीमांसा ऐसा बोलते हैं निर्निवक कर्म हो जा है फल हो जाएगा कोई निमित्त की जरूरत ही नहीं है। ऐसे फल मिलेगा एकाएक हो जाए जैसे पानी क्यों नीचे बताए उसका स्वभाव है कुदरत है बोलते हैं कुदरत अग्नि की द्वारा उधर क्यों जाती है उसका स्वभाव है गुलाब लाल जीव है उसका स्वभाव है बस ऐसे हो जाएगा निर्निता कर्म हो जाएगा कोई के बिना ही कर्म हो जाएगा एकाएक हो जाएगा। स्थिति में क्या आ जाएगी आपत्ति तिल चाहने वाले को तिल ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी निर्निता कर्म होना निम्नता नहीं चाहिए साधन बनाए हो जाए ये आपत्ति आएगी तो कहते हैं अनिष्ट फर्क होगा सिद्ध अधिकार कर्तुकर्ता की आवश्यकता है प्रेरणा तो तो कर्म को प्रेरणा देने की आवश्यकता है उसके कर्म में भी प्रत्यान समझिए यदि कर्म का नियुक्ता नहीं बन सकता जीव यदि ऐसा है तो निर्नत में कर्म, कर्म फलाकार परिणाम निर्निमित कर्म फलाकार से अपना परिणत हो जाएगा निर्मित बिना ही यदि जल मीमांस का मत हम आसंख्या ये प्राचीन मीमांसकों का मत है ये जल मीमांसा बने प्राचीन का कर्म कर्म ब्रह्म नीमांस विशेषण कर्म शब्द इसलिए दिया ब्रह्म नीमांसक से के लिए कर्म शब्द दिया कर्म नीमांस का शब्द क्यों दिया कहते जरा कर्म नीमांसकार मतम कहा था तो कर्म शब्द इसलिए दिया जो ब्रह्म मीमांसक है पाने वाले ब्रह्म मीमांसक उनके मत को के लिए कहा नहीं तो मीमांसक तो वो भी होते इसलिए कर्म विशेषण लगा दिया कर्म मीमांसकार मत ये कहा क्षमता उठा के करते हैं नचर करके भाष्य ने कहा नचर निर्निमितम तनिच्छया आत्मसर्वेतम तब सर्वद कहते हैं नजर निमित्त के बिना ही करता, तब अनिच्छया कर्ता के इच्छा के बिना तब मन कर्ता कर्ता के इच्छा के बिना ही कर्म, आत्मसमृतम अपने कर्ता में सम्वेत होकर के तत्मने कर्मो सर्वदिकोति जैसे शरीर में चमड़ी फैल जाती है विकृत हो जाते, घाव आदि बन जाते हैं कर्ता की इच्छा की भी नहीं होती थोड़े खुशी जो होते हैं हम चाहते हैं थोड़ी खुशी हो जाए सब दिन हो जाती है इस प्रकार कर्म भी ईश्वर फल देता है विकृत हो जाता है कर्ता की इच्छा में नहीं हो जाती ऐसा यदि कहे तो ये भी नियमों से उठाते हैं निर्निवितया आत्मसर्वोत्तम तक कर्चा मदद की ना ऐसा न का सिद्धांतिकल जाएगा यही है निर्भरता करवा हल देगा सर्व करता की इच्छा में बिना यह एक दो की टिप्पणी पड़ी पड़ गई तो का आत्मा में संबद्ध होकर के कर्मा ऐसा चार चमड़ी के समान विकृत हो जाते जिस चमड़ी विकृत से थोड़ी फ्ची बन जाती है उसी प्रकार हो जाएगा दाढ़ भूजरी आदि बन जाती है इच्छा नहीं है कर्ता की इच्छा नहीं है किंतु वह जाता है इसी प्रकार कर्ता की इच्छा बिना कर्म फल देगा ऐसे धर्म दिमाग और भाव नमन। यथा शरीर चर्म बढ़ जाते हैं अपक्षीयते जैसे शरीर में चंदी कभी बढ़ जाता है कभी घट जाती है ऐसी कभी झूरिया बढ़ जाती है खुल जाती है चंदी जमाती है यदा शरीर चर्म बढ़ जाते अपक्षीयते चह कभी बढ़ती है कभी छिड़ हो जाती है सबस्फोट विकार चल होते कभी कभी सूजन आ जाता है इसमें और कभी कभी घायल हो जाते हैं इसमें क्योंकि व्यक्ति की इच्छा होती है क्या मेरे शरीर में ऐसा हो जाए ऐसी इच्छा तो नहीं होती गाव हो जाए सुजन आ जाए इच्छा नहीं होती कि तो हो जाता है जैसे कर्म की अपने आप ऐसे विकृत हो जाएगी फल फल रूप में विकृत हो जाएगी ये उल्टा कहना है न तो ततु शरीर इच्छा हो वित्तम होती है वहां पर ये मान कर्ता जो शरीर है शरीर वाले को शरीरी कहा उसके इच्छावान हुआ निमित्त नहीं है कि मेरे शरीर में फोड़ा हो जाए कुर्सी हो जाए सूजन आ जाए सब नहीं जाता देखती हो जाता है स्वतः विकृत हो जाते है, हो जाता है इसी प्रकार कर्म की स्वतः फलाकार से परिणत हो जाती है हो जाता है ये कारण नहीं पर कर्तू शरीर जो कहता है शरीर ही है शरीर है जो शरीर है, है, है करता उसका इच्छा तो इच्छा आदि नहीं है ऐसा निमित्त नहीं न सकते बहुत तर्व उसी प्रकार कर्म विकार हो निर्मित दिर्णि, कर्म का जो विकार क्षम है ये निर्निवित है हो जाएगा ऐसा ये भी मीमांसा की है पुराने मीमांसा कैसा मानते हैं ये शारीरिक आश्रम किया ऐसा कर ये परिहदी एक भाषण में कहा नचा करके कहा उनका मन प्रखंड किया नच निर्निमित किया निर्निमित हो नहीं सकता कहते चर्म विकार के लिए भी कभी न कभी इच्छाकर्ता की इच्छा है हमारे शरीर ढरता है पहले बढ़ाने की इच्छा तो हो गई होगी ना बढ़ाने की इच्छा तो रही होगी ये कहना चाहते हैं देखो कोई कहते हैं बचपन से जवान होने की इच्छा तो सबकी होती है किंतु जवानी के बाद में बूढ़ा होने की इच्छा किसी की भी नहीं किन्तु बूढ़ा होना पड़ता है ऐसा कहते हैं किन्तु बूढ़ा होने की इच्छा है वास्तव में है इच्छा कैसे दादा होने की जो इच्छा है वो बूढ़े दादा कैसे बनेगा दादा होने की इच्छा है उसकी मैंने प्रकारांतर से इच्छा वृद्ध होने की इच्छा उसके स्वतः इच्छा हो तो मैं दादागिरी करूं इनको बड़ा फरकार बुढ़े होने के बाद डांटता मिलता है तो ऐसी इच्छा तो है उसकी और क्योंकि तो वो फंस जाता है अलग तरीके से ये उसकी इच्छा से फंसता है अतः तो चर्म प्रकार में भी वास्तव में उसकी करता की ही इच्छा है कैसी इच्छा है प्रकारांतर से इच्छा ये बोलना चाहते हैं न तो निर्णिमित इत्यादि ना है चर्म विकार से आप ये सिद्धांत की ओर से, से बोला चर्म में जो विकार आ जाता है थोड़ी फैंसी आ जाते हैं यदि कर्म निमित्त वही कर्म की निमित्त है गलत तो, कर्म किया तो चमड़ी फोड़े नहीं आएंगे पूर्व जन्म जो गलत कर्म किया इसलिए हो वो गया वो निर्निमित कैसा हुआ हो में जो विकार होना अथवा शरीर घट जाना बढ़ जाना ये पूर्व कर्म है पूर्व कर्म जैसा था उसके आधार पर हो रहा है तो निर्मित कहा हुआ हो निमित्ता ता सिद्धि नहीं तुमने जो दृष्टांत दिया है वो असिधी अपने विकृत हो, हो जाती है उसी प्रकार कर्म अपने फल देते हैं ये दृष्टांत है नहीं हुआ तो तुम कैसे घटाओगे उसमें आत्मसमवे कहा था भाषण धन न तो निर्निवित निर्निवित जो निमित्त के बिना ही करना तब मैंने कर्म करता के बिना ही अनिच्छाया कर्ता अनिच्छा के बिना करना आत्मसमवे कर्ता में समवे आत्मसंबदम कर्ता में संबद्ध होता हुआ कर्म तत्कर्म तो और बिक्रवती चमरी के समान विक्रवती कर्म ये कहना ठीक नहीं है इसी सिद्धांत में कह दिया अच्छा आइए बौद्ध मत ला करके दिखाना चाहते हैं ठीक लिखिए टीका मीमाश होकर मत है कर्तव्य इच्छाया कर्म विक्रवृति प्रत दृष्टानता भावा कर्ता की इच्छा बना बिना कर्ता के चना कर्म विकृति को प्राप्त होता फल देता है इसमें कोई तो दृष्टांत नहीं मिलता अपने आप निर्निवृत्तक परिवर्तन फल, फलाकार से हो जाता है इसमें दृष्टांत नहीं है तुमने जो चंदी के दृष्टांत दिया वह निक मिल गया पूरे विधायक कर्म मिल गया नहीं तो क्यों बिगड़ता है शारीरिक से सर्व क्यों होगा कर्म निगर है वह एक दृष्टान्त नहीं मिलता दृष्टांत रहा चर्मिक विकास चर्मो में भी जो विकृति होने की जी जीवित है निमित्त है सानिमित रहा है दस गाले की टिप्पण दस में जाते हैं हम मौी है कर्तर अनुया कर्म न कर्तिक अनुच्छया विकल्प रहती है सिद्धांत अनुमान दे रहे हैं कर्मव्य कर्ता के इच्छा के बिना विकृति को प्राप्त नहीं हो सकता कर्त समय तत्वा कर्तिक कर्ता में समृद्ध बोल से तत्कर्मी भाव उच्चार में समावन है समृद्ध कर्ता में समृद्ध है कर्ता की इच्छा से पूर्वजन को गलत काम किया इच्छा से किया ना उसे कोई चारा बिकार है दृष्टांत भविष्य वो बोले कि थे चरणी का विकार हो जाएगा दृष्टान चार बाबी ऐसे ही है भाई चार पद भी पूर्वजन कृत कर्म विकृत है मान कर्म स्वयं कर्ता के इच्छा के बिना फल देने के लिए परिवर्तन नहीं हो सकता तो कोई ना इच्छा है जिस कर्ता का उसी में ईश्वर का है फल काल में इच्छा है इस व्यक्ति ने ऐसे जगह में ऐसे कर्म किया था ऐसे काल में ऐसे जगह में ऐसे कर्म किया था आज समय आ गया फल देने के लिए करके ईश्वर फल देने वाले हैं। आगे बहुत सारे प्रष्ठाओं देखिए समझाएंगे अगर शास्त्रीय मीमांसक जब आएंगे आधुनिक मीमांसक आएंगे या तीन प्रकार से मीमांसक दो प्रकार के मीमांसक की चर्चा हो गई एक शास्त्र को लेकर आएंगे शास्त्र बोलता है कर्म तो तर से हो जाएगा इत्यादि बड़ा बड़ी चर्चा होगी उसमें आगे जैसे एक सेवक की और सब्य की दृष्टांत देंगे एक सेवक महीना भर काम करता है तो वो क्या करता है काम करने बाद जो सब्य व्यक्ति है उसको कुछ न कुछ देता है इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है इसका अनुरूप यह देना चाहिए कुछ कुछ उपकृत करता है देता है ठीक इसी प्रकार व्यक्ति भी जब कर्म करता है तो ईश्वर को पता लग जाता है इस व्यक्ति ने इतना कर्म किया है जैसे शब्द व्यक्ति को कर्म सेवक कर... का कर्म का पता लगता है ईश्वर के कर्म का पता लग जाता है उसका साधन लेता है ईश्वर निश्चित होता दायित्व अच्छा ज्ञान सनिमित वहां भी निमितक है कर्मनिमितक परंपराया इच्छावृत रत्न जब चमड़ी में विकृति आने के लिए भी कर्म निमितक है पूर्व जन्म का कर्म है। तो परंपरा से वहां भी कर्म करने की इच्छा हो गई होगी उसकी ये नहीं कि भविष्य में मेरी चमड़ी बिगड़ जाएगी वो तो पता नहीं था उसको अब जो नियम का बीज डाल दिया तो आम का फल ले सकता है क्या जो गलत कर्म कर दिया था तो चमड़ी में विकृति नहीं आई तो क्या होगा उसका तो इच्छा हो गई थी वो कर्म करने के लिए आप कर्म करने की उस समय में इच्छा हो गई थी उसी का परिणाम पर उसके द्वारा कर्म हो गया कर्म के द्वारा में विकृति एक होना चाहते हैं कर्म कर्मनिमित का परंपरा है इच्छा निमित्त कर्मनिमित्त जो बना हुआ है यहां उसके लिए परम्परा से इच्छा निवित है चंदी ने विकृति के लिए सीधा इच्छा नहीं है किंतु उसके कर्म निमित्त बना वो कर्म की इच्छा है किसी कर्ता की वो परंपरा से बनेंगे तो कर्ता की इच्छा से हुआ हो परम्परा से कर्म इच्छा मूलकत्व निधा कर्म होता है इच्छा मूलक है बिना इच्छा के कर्म नहीं होता कर्म जब हो रहा तो इच्छा जरूर है ये स्थिति है अच्छा अगर बहुत तो महत्व देते हैं यदि सौगत है वहां कुछ चले और सौगत मान सुगत अनुयायी को सौगत बोलते हैं बहुत तो गुम है फल का प्रकोप अवस्था होना भाव उनके यहाँ क्षणित विज्ञान है क्षणित विज्ञान अभी पैदा होगा उसी क्षण में नष्ट हो जाएगा कर फल मिलेगा प्राणांतर में फल मिलना है तो करता नहीं रहेगा फल का अंतर उनके समाप्त हो जाता है यही उनका मत ये कहा एक सवलते में उच्चते सवलत में बौद्धों के द्वारा जो कहा जाता है फलकार पर्यटक कर्तव्य अवस्थाना भावा फल का कर्तव्य रहेगा नहीं इसलिए न कर्तृक समवेद कर्म कर्ता में समवेद नहीं कैसे सकते कर्म को में होता है कर्म नहीं कैसे सकते कर्म कर्तव्य भी नहीं बनाए उनके बात न कर्तृक संवेद कर्म किंतु क्षणिक विज्ञान आत्मा कृतम अथा क्षणिक विज्ञान जो अपने से किया सकते जिस कर्म को उस काल में पैदा किया था कदाचित फल से आकृष्टि कर्म किया था वो कर्म कभी कभी कालांतर में जाकर के फल के लिए खींचने वाला हो जाता है कर्म वो मर गया कर्ता मर गया माने आ, कर्ता में सम्पत होता हुआ फल देगा कर्म ऐसा नहीं है विज्ञान कर्ता तो नष्ट हो चुका है किन्तु तो क्षण विज्ञान काल में कर्म हुआ था जिस काल विज्ञान था उस काल में कर्म कर्म है अभी विज्ञान नष्ट हो गया तो वो कर्म क्या करेगा कि कालांतर में फल के लिए आकृष्टि बन जाता है चुम्बक के समान काम कर जाता है जैसे चुंबक लोहे के सामने करके किसी व्यक्ति ने कभी जमाने में रह दिया हो कालांतर व्यक्ति दे रहे न रहे वो चुंबक लोहे को खींचता रहता है उसी प्रकार कर्म चुंबक के समान काम करता रहेगा विज्ञान हो जाए ये उनका कारण है यज्ञ सवे उनसे फल काल बने करतू अवस्था में भाव करता तो रहेगा नहीं फल काल तक क्षणिक कर्तिक समवेतन कर्म ना कर्ता में समवेत संबंध से कर्म फल देता है ही बात नहीं है किंतु छंड विज्ञान का आप छंड विज्ञान स्वरूप से जो किया गया कर्म था वो कर्म से कभी काराम करने कभी फल से आप फल के लिए खींचने वाला हो जाता है फल देने वाला हो है कर्ता होने पर भी फल देने वाला तो कर्म फल देता है इस तरह से ये वो कह है यथा अयकांतमणी जैसे अयकांतमणि है चुंबक है चुंबक को अयकांतमणि बोलते हैं लोहे को खींचने वाला नहीं एक प्रकार का लोहाई वो सबसे श्रेष्ठ लोहा सिवा एक कांत अयिष्कांत बोला उसको यथा अयकांतमणी कदाचित चेतन है और प्रयोगता अयकांतमणि को कभी चेतन व्यक्ति नहीं रख दिया हमेशा वो व्यक्ति हो चाहे ना हो बाद में जितने लोहे होंगे खेलता रह जाओ यथा अयकांतमणि कदाचित तो चेतन है तो ना प्रयुक्त हो कभी किसी जमाने में ने रख दिया है कि किसी लोहे के पास रख दिया था अनुराग लोहे से प्रेतन को बचे उसी लोहे के कालांतर में भी लोहा मिलेगा तो खेलते जाओ एक बार रख दिया है तो कालांतर में भी लोहा कोई मिलेगा तो खींचता रहेगा ऐसा हो जाता है तबलत उसी प्रकार कहा तेरह चौदह बारह तेरह चौदह बार मेरा स्वरूपाशित स्वतमूषा हित माह क्या स्वरूपाशित दोष लग जाएगा कर्ता के बिना कर्म हल देने लग जाए स्वरूपासित दोष पक्ष हित हो दोष लग जाए इसलिए बोलना चाह रहे प्रयत्न प्रयुक्त लोहा को खेल दो था मान उनका कहना बहुत दुख कर है महीना कैसा कदाची क्षेत्र में प्रयुक्त ने लोगों के सामने करके रख दिया लोहे का सामने करते रख दिया था और बाद में विज्ञान को वर्ग चेतन कहीं भी चला जाए लोहा उस, लो, लोहे को खेता रहेगा ठीक इसी प्रकार हो जाएगा अन्य रायगा अन्य स्वयं काल भी प्रयोग काल में तो खेचेगा ही हो तो अन्य काल में भी खेचता रहेगा ठीक इस प्रकार यहां भी करता हो ना हो कर्म फल देता रहेगा करता होना कोई आवश्यकता नहीं जैसे क्षणिक विज्ञान वर्गने पर भी कर्म फल देता रहेगा उनका काम हो अच्छा तब राह उसके उत्तर देते हैं भाष्य में कहते हैं कि न चरा आत्म आत्मकृतम अकर्तृ समवेतन अयकांत मरेगा तो अकृत भवती अच्छा आत्मा के द्वारा किया गया जो कर्ता है समवेदता होता हुआ अयकांत मरे का समान आत्मकृतम कर्म अपने द्वारा किया गया जो कर्म है आत्मकृतम अकर्तृ समवेतन कर्ता में सम्प्त हुए बिना कर्म जब भी फल देगा किसी ने किसी कर्ता में संबद्ध होगा मानी ईश्वर में संबद्ध हो जाता है किसमें वो संस्कार जिसको अभिष्ट बोलते हैं ईश्वर जानता है उसमें संपत्त होकर फल देना है तो यह ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म अकर्प किसी कर्ता में आशिर बेबिना अष्कांत वाले तो आकर्षक जैसे अयकांत बड़ी हो जाता है मानी खींचने वाला हो जाता है ऐसा हो नहीं सकता क्यों प्रतवार कर्म प्रधानकर्ता के साथ संबंध रखता है कौन मुख्य कर्ता के साथ संबंध रखता है कर्म उसके बिना कर्म को फल दे सकता कर्ता के साथ संबंध किए बिना फलदाता ईश्वर के साथ संबंध किए बिना कर्म फल नहीं दे सकता ये कहा अच्छा ठीक है देखिए कर्णा विधि कारका भी यह प्रेरण करोटी सप्रधानकर्ता कर्णाजी जो कारक है माना उपकरणों को प्रेरणा देता हुआ चलाता हुआ जो काम करता है उसको प्रदान करता है जैसे लिखने वाला व्यक्ति कलम को घुमाता हुआ अपना भी काम करता है बुद्धि से काम लेता है उसको प्रदान करता बोल कार्य तो का ओ, समय बहुत ज्यादा हो गया फिर ओम आत्याय चक्ष कर्मोपनिषद मा कर्मेर मर्म निराकरणस्त निराकरण पदारे मान महिष्य मत ओम शराशा